गोया की चुनाजी गया की चुनाजी गया कुनाजी गे चुनाजी होना ची गाई झूम गे आ गया की चुनाजी नाच गाए झूम के आ गोया की चुना हो गोया के चुना गोया के चुना कितना प्यारा गीत है ये गोया की चुना कितना प्यारा गीत है ये गोया के चुन हो गोया के चुन गोया के चुना जी किया मैंने प्यार यू तो कई बार दिल का सौदा पर पहली बार किया।, किया मैंने प्यार यू कई बार दिल का सौदा पर पहली बार किया अंधेरा खो गया सवेरा हो गया मैं तेरी हो गई तू मेरा हो गया बन गई मेरी जिंदगी बस गोया की चुनानजी हो गोया के चुनाजे गोया गोया गोया के गोया के गोया के हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आपका स्वागत है आज आपसे फिर बात करने का मौका मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा मतलब मैं चूंकि आपसे बात कर पा रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं आपके साथ मतलब कि मैं मैं मुझे लग रहा है कि मैं एक भीड़ के बीच में हूं अपने दोस्तों की भीड़ के बीच में मेरा मतलब है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं ठहरी आप सोच रहे होंगे कि आज इतनी बार मुझे आपको अपनी बात का मतलब क्यों बताना पड़ रहा है साहब वो इसलिए कि कि अभी पिछले दिनों हमारे एक मतलब मैंने आपको बताया ना मैं कभी-कभी बच्चों को पढ़ाने का काम भी करता हूं तो हमारे पास एक बच्चा आया मतलब आता है वो देखिए मतलब बार बार आ रहा है मतलब बीच में आ रहा है तो अब मैं आपको इसी से संबंधित बात कर रहा हूं तो उस बच्चे ने कुछ कहा और उसके बाद उसने कहा कि मेरा मतलब है तो उसने कई बार जब इस शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार इसको हर बार ये मतलब है बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है ये क्या जरूरत हो रही है कि ये मुझको समझाने के लिए उसका मतलब समझा रहा है तो मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या हम भी करते हैं तो लगा हां साहब करते हैं यहां पर जब मैं हम का इस्तेमाल कर रहा हूं ना तो यहां पर हम का मतलब वो हमारा वाला मैं वाला हम नहीं है यहां पर मेरा हम ये हम सबसे है यानी कि आप भी इस्तेमाल करते हैं तो साहब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार ये हमें कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है तो जब इस बात पे विचार किया ना तो अक्सर यह लगा कि पहली बात तो यह होती है कि मुझको ऐसा लगता है कि मैंने जो भी कहा उसके लिए सामने वाला उस बात को उस ढंग से नहीं समझ पाया जिस ढंग से मैं कहना चाहता हूं यानी उसको क्लैरिफिकेशन की जरूरत है देखिए मैंने फिर यहां पर लगाया ना यानी उसको क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपका और सामने वाले का जो जो थिंकिंग वो फर्क है वो कुछ और सोच रहा है आप कुछ और सोच रहे हैं तो आपको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ती है और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हमें लगता है कि हमने कुछ गलत कह दिया तो जब हम गलत को सही करने की कोशिश करते हैं ना तो हम अपनी बात को रिफ्रेज करते हैं रिफ्रेज करते हैं ताकि उसको हम और अधिक एक्यूरेटली प्रस्तुत कर सकें तो साहब ये तो एक बात हुई मगर ऐसा अक्सर नहीं होता है अक्सर क्या होता है कि मुझे अपनी बात में दम डालने के लिए यानी एम्फेसाइज करने के लिए इसका मतलब समझे आप ये कहने की ज़रूरत पड़ती है तो साहब ये भी एक ढंग होता है मगर अभी मुझको मेरी पत्नी से जब मैं इसी विषय पर बात कर रहा था तो उसने कहा कि देखिए कभी कभी आउट ऑफ पोलाइटनेस भी कहा जाता है यानी कि जब हम किसी से कहते हैं कि मेरा मतलब यह है तो मैं अपनी बात में ये बताना चाहता या चाहती हूँ कि मैं इस बात को पोलाइट मैं आपसे विनम्र होकर यह बात कह रहा हूँ यहाँ पर आपको एक मजे की बात बताऊं कि जब मैंने कुछ परिवारों में देखा है कि जहाँ पर अगर जैसे नई शादी होकर आता है लड़के की बहू आई घर में तो साहब जब वो कुछ कहती है अपनी सास से या अपने ससुर से या परिवार में जो कोई भी बड़ा हो उससे कुछ कहती है तो उसी परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो है वो उस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि हमारे ही घर में जब हमारी पत्नी आई तो उस वक्त ये था कि हम मैंने आपको बताया ना कि हम लोग दो भाई हैं और हम लोग जब बा, बातें करते हैं तो हम लोग की बातें थोड़ी रफ़ टफ़ टाइप की होती थी क्योंकि हम लोगों को किसी महिला की उपस्थिति यानी माता को तो हम लोग महिला नहीं मानते थे माता तो हम लोग की बॉस थी तो उनके उनके सामने बात करने में तो हम लोग वैसे ही थोड़ा सा डरते से थे और किसी महिला की उपस्थिति हम लोग के लिए थोड़ी आश्चर्यजनक चीज़ थी तो साहब अब जब हमारी पत्नी ने हमसे बात करनी शुरू की और कभी कभार वो हमें कुछ समझाने का प्रयास करती थी तो जब वो हमें समझाती थी तो हमें लगता था बड़ा ऑफेंसिव किया है हमें क्या समझा रही है ये लड़की अभी आई है अभी हमको हमारे घर के बारे में बता रही है जैसे उसने हमसे कहा कि भाई आप जो है जब खाना खा रहे हैं तो मुंह से आवाज़ निकल रही है हमने कहा यार ये आवाज़ निकल रही है तो तुम्हें क्या परेशानी है आवाज़ निकल रही है तो मगर साहब फिर हमको हमारी माता ने कहा कि यार ये आवाज़ जो तुम चबड़ चबड़ करके खा रहे हो ये आवाज़ वो तुमसे बता रही है कि जब सभ्य समाज में बैठोगे तो ये चबड़ चबड़ की आवाज जो है अच्छी नहीं लगेगी ये तुम्हें समझाने की कोशिश की। तो देखिए यहां पर क्या हो गया कि उसकी बात का मतलब जो भी उसके मन में रहा हो पता नहीं मगर किसी तीसरे व्यक्ति ने हमको ये बताने की कोशिश की कि भैया ये जो चबड़ चबड़ की जो आवाज निकाल रहे आप अपने मुंह से ये आवाज सभ्य समाज में पोलाइट नहीं मानी जाती और वो आपसे आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही है तो साहब ये एक मतलब ये भी एक बात हुई कि उसको समझाने के लिए ये कहना पड़ा अच्छा फिर कभी कभी हम लोग जब कहते हैं मतलब है तो हम क्या करते हैं कि हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर ट्रांसलेट कर जाते हैं मतलब हम चले जाते हैं कि यहां पर थे अभी बात कर रहे थे कुछ ईरान तुरान की और वहाँ से जब पड़ोस की बात करने लग जाते हैं अपने आस पड़ोस की बात करने लग जाते हैं या किसी रिश्तेदार की बुराई करने लग जाते हैं तो ये ये भी एक ट्रांजिशन के लिए मेरा मतलब ये है कि जैसे इराक़ ईरान की लड़ाई होती है उस तरह से हमारे मतलब फलाने और फलाने ना लड़े अब यहाँ मैं किसी का नाम लूँगा तो फिर मैं लात जूते खाने की नौबत में आ जाऊँगा तो इसलिए मैं वो नहीं कहूँगा तो साहब अब ये जो आदत है ना आई I मीन mean, मेरा मतलब है ये ये हम लोगों की एक बड़ी कॉमन तकिया कलाम जैसी हो गई है अच्छा अब इसमें एक मैंने सोचा है इस बारे में जब और भी विचार कर रहा था तो ये सोचने लगा कि क्या इसकी जरूरत आखिरकार क्यों पड़ रही है तो मुझे लगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो बात कहते हैं यानी कि हम कहते हैं कि भाई आज आसमान का रंग बड़ा काला है मगर हमारा मतलब हम यह बताना चाहते हैं कि आज हमारा मूड बहुत खराब है तो यानी कि हम कह कुछ रहे हैं और उसका मतलब कुछ और होता है देखिए यहां पर आपको एक एक छोटी सी घटना बताता हूं हमने एक बार किसी मतलब बहुत पहले की बात है देखिए अब आजकल आप इन सब बातों का ना मतलब आज के तारीख में मत लगाइएगा क्योंकि अब हम सत्तर साल की उम्र के आसपास पहुंच रहे हैं और जब हम आपसे बातें बता रहे हैं तो ये सब पंद्रह अट्ठारह बीस साल की उम्र की बातें बता रहे हैं तो ये बात समझिएगा कि हम जैसे तब थे तो वैसे ही आज भी हैं देखिए यहाँ भी मुझे भी आपको समझाने की ज़रूरत पड़ रही तो साहब क्या हुआ कि हमने किसी मतलब ऐसे सभ्य समाज में बैठे हुए थे तो वहां पे एकाद सुंदर चेहरे भी थे और हमने ये कह दिया कि हमें हाथ देखना आता है अब देखिए भाई साहब हमें हाथ देखना थोड़ा बहुत आता था क्योंकि कायरो गुरु की किताबें हमने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी उस उम्र तक मगर उस वक्त हमारा उद्देश्य कहने का यह नहीं था कि हम अपना ज्ञान बघारना चाहते हैं। जैसे अगर हम आज ये कहते हैं कि हमें हाथ देखना आता है तो आज का हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपना ज्ञान बघार रहे हैं मगर उस टाइम में जब हमने कहा था कि हमें हाथ देखना आता है तो हमारा उद्देश्य और हमारी इच्छा सिर्फ ये थी कि वो जो सामने वाला सुंदर चेहरा है वो अपना कोमल हाथ हमारे हाथों में दे दे तो साहब ये देखिए काल और स्थान के आधार पर आप जो कहते हैं वो आपके मन में क्या है उसको न बता करके कुछ और बताता है अब ये सामने वाले की बुद्धि के ऊपर है कि वो उस बात को समझ ले यहाँ पर साहब देखिए अक्सर फिर आपको एक बात बताएं कि अक्सर क्या होता है कि साहब और जब आप साहब और मुसाहिब की हिस्थि, स्थिति में होते हैं तो वहाँ पर भी साहब आपसे कहता है आपका काम तो अच्छा है मगर अगर आप तो अब यह जहां उसने कहा काम तो अच्छा है मगर अगर आप समझ लीजिए आपका काम लेढ़ा है आपके काम की उसको एक पैसा कदर नहीं है वो समझ रहा है कि आपसे ज्यादा घटिया काम करने वाला दूसरा उसको मिल नहीं सकता वो मजबूरी में आपको झेल रहा है तो साहब अब ये होता है कि हम अब ऐसा क्यों करते हैं तो मैंने आपको बताया ना कि इसके लिए मैंने सोचा कि भाई हम ऐसा क्यों करते हैं तो देखिए पहली बात तो मैंने सोचा कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग मुहावरों हम लोग ईडियम्स इसमें बात करते और कभी कभी सरकाजम में बात करते हैं और जिनका जिन शब्दों का मतलब जो है वो ऐसा नहीं होता कि उन शब्दों का मतलब वही हो अरे उदाहरण है भाई देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं ना कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स अब अगर उसका मतलब अगर आप ये समझिए कि कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं तो भाई साहब ये तो आप मतलब बेवकूफ़ी कहलाएगी हमारी कि हम ये कहें कि कुत्ते बिल्ली तो अगर उसका हम लिटरल ट्रांसलेशन करके बताएँ कि आज साहब हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ली बारिश हो रही थी तो क्या उसको आप समझेंगे तो भाई इसके लिए यही है कि साहब आसमान तोड़ बारिश थी अब आप कहेंगे आसमान तोड़ बारिश ये हिंदी में आपने क्या बोल दिया तो यार भाषा में अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा फिगरेटिव टाइप की भाषा बोल देते हैं अच्छा फिर दूसरी बात क्या होती है कि कभी कभी जो हम कहते हैं ना बिल्कुल इनोक्स सी बातें होती हैं मगर जब उसको किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है जैसे अब यहाँ पर देखिए कि आपको फिर एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पर उदाहरण ये है कि हमारे हम किसी शाखा में काम करते थे तो उस शाखा में हमसे जो मतलब ब्रांच मैनेजर साहब नहीं मगर जो हमसे थोड़े उच्चाधिकारी थे हमने उनसे कुछ सुझाव दे दिया कि साहब ऐसे के बजाय ऐसे करें भैया वो सुझाव जो था ना हमारा वो सुझाव हमने उनको अकेले में नहीं दिया था वो सुझाव हमने उनको चार पांच लोगों के सामने बैठे हुए दे दिया अब साहब देखिए कॉन्टेक्सट बिगड़ गया हमारा सुझाव वो अक्सर मान लेते थे बात हमारी स्वीकार कर लेते थे मगर चूंकि उस समय वो वहां कई लोगों के बीच में बैठे थे उन्होंने हमको इतनी बुरी तरह झिड़क दिया कि हम आपसे बता नहीं सकते एक और उदाहरण है हमारे एक अधिकारी थे उनके साथ में हमको बात करने की स्वतंत्रता थी मतलब हम उनसे बाकायदा मित्रवत व्यवहार कर सकते थे मगर एक बार कहीं मीटिंग में वो उच्च अधिकारी तो थे ही भाई वहां बैठे हुए थे मीटिंग में हमने उनके साथ वैसी ही धृष्टता कर दी भाई साहब उस मीटिंग में उन्होंने मेरी उतार के बस कोड़े कोड़े नहीं लगाए, इतना ही ही मैं मैं कह सकता उन्होंने कहा है कि कि आप क्या क्या चाहते हैं कि मैं आपकी रिपोर्ट करूं क्या? तो लिटरली ये कोड़े लगाने वाली ही बात थी हम साहब सुधर गए हमने उनके साथ अपने संबंध ही खत्म कर लिए अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे वो बेचारे गुजर गए मगर खैर साहब उन्होंने तो हमको एक बड़ा अच्छा पाठ दे दिया कि भाई आप अपने जो संबंध प्राइवेट संबंध हैं उन प्राइवेट संबंधों को पब्लिक प्लेस पर उनको फ्लॉन्ट मत करिए तो यह हमने सीख लिया उससे देखिए उन्होंने कहा कुछ हमने कहा कुछ और था उन्होंने कुछ और कहा और हमने उसका मतलब ये निकाल लिया तो अब देखिए ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी बहुत बार जो कुछ भी हम कहते हैं उसका कुछ मतलब और निकल सकता है अच्छा कभी कभी क्या होता है कभी कभी हम और आप सभी मतलब हम तो आपको बता रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हमको सरकाजम जो है ना वो हम करते नहीं हम हम नहीं करते हैं मगर हमको सरकाजम समझ ही नहीं आता जबकि वो सरकाजम जो है वो बड़ा ऑब्वियस होता है तो अब यहाँ पर क्या है कि सरकाजम एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ जैसे यहाँ पर हमने किसी हमने एक बार किसी ने हमसे बहुत कहा कि साहब आपकी पत्नी बड़ा अच्छा गाना गाती हैं आपने आप लोगों ने भी इस प्रोग्राम के मतलब एपिसोड के शुरू में उनका गाना सुना होगा ऐसे ही हम लोग कहीं बैठे हुए थे और साहब किसी ने कहा कि अरे भाई आप मतलब आप भी कुछ गाइए हम भाई साहब उस जमाने में नए-नए शादी हुई थी हमें लगता था कि यार हम तो कुछ भी कर सकते तो साहब अपनी युवा युवावस्था में हमने भी एक गाना गा दिया अब साहब जब हमने वो गाना गा दिया गाना तो क्या गाया शायद दो चार लाइनें कुछ कही होंगी जब हमने वो कह दिया ना तो दो तीन लोगों ने तो मतलब ऐसे ताली उली बजाई अपना हाथ दबा के दो तीन लोग अपना मुँह छुपा के मुस्कुराते भी रहे हमने हमने नहीं देखा हमारी पत्नी ने देख के हमें बाद में बताया था मगर दो तीन लोगों ने कहा बड़ा अच्छा गाया आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो और अच्छा गा सकते हैं अब भाई साहब देखिए था जो कि हम उस समय नहीं समझे हमने कहा कि शायद इसका मतलब यह है कि अब हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए बाद में हमारी पत्नी हमसे कहते हैं भाई साहब आपसे किसने कहा था वहां पर गाना गाने के लिए सब आपका मजाक उड़ा रहे थे हमने कहा भाई मजाक नहीं उड़ा रहे थे वो हमको सलाह दे रहे थे कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो अच्छा गा सकते हैं आप चाहती हैं कि आप ही गाती रहें और हम ना गाएं उन्होंने कहा जी नहीं आप दरअसल इतना बुरा गा रहे थे कि वो आपसे कह रहे थे कि गाने से पहले मतलब उन्होंने आपको साफ साफ ये नहीं कहा कि साले आवाज़ मुंह मत खोला करो अपना भाई साहब ये तो हमारी धर्म बड़ी विद्वान हैं जो समझ गई इस बात को और उन्होंने हमें समझा दिया वरना हम तो भाई साहब सरकाजम समझते नहीं ऐसे ही हमको एक आध लोगों ने कहा कि भाई हम कहीं दफ्तर में उनके सामने गए वो साहब सामने कुर्सी बैठे हुए थे हम गए तो बोले हमसे कि आप धरती दबा का हे चल रहे हैं अब हमें समझ नहीं आया भैया धरती दबा के चलना क्या होता है मगर अब उनका मतलब क्या था बाद में हमको किसी और साथी ने समझाया कि वो आपके वजन पे तवज्जो दे रहे थे वो ये बता रहे थे कि आप इस खदर मोटे हो गए हैं कि आपके चलने धरती पे बोझा बढ़ रहा है अब साहब हम क्या बताएं हम उस वक्त उनका सरकास हम नहीं समझ पाए अगर समझ पाए होते तो उनको शायद हम चार बात वहीं सुनाते क्योंकि वो हमारे अफसर थे नहीं साहब थे ये बात अलबत्ता है मगर चलिए खैर कोई बात नहीं अच्छा कभी कभी क्या होता ये तो सरकाजम करने की बात मतलब समझने की बात हो गई देखिए सरकाजम करना ये भी अपने आप में एक बड़ी कला है और कला है और इसका इस्तेमाल कुछ ही लोग करते हैं मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि यार इससे थोड़ा दूर ही रहा जाए तो वो अच्छा होगा क्योंकि भाई साहब सरकाजम जो है ना अगर अगला समझ भी लेगा तो उसको चोट पहुंचेगी तो यार मैं ये समझता हूँ कि भगवान ने मुझे एक बहुत मतलब मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी किया है कि उसने मुझको एक इस इस मतलब क्या बोलते हैं लोगों को दुख देने की कला से बचा लिया हालांकि मेरी पत्नी जो है वो इस बात से सहमत नहीं है उनका कहना है कि आपके मुंह से भी कभी कभार ये सरकाजम निकल जाता हमने कहा साहब अब हम मतलब हम आज उनसे ये कह सकते हैं इसी कार्यक्रम के के माध्यम से कि भाई अगर हमने ऐसा हो जाता है तो हम ये चाहेंगे कि हमारी ये जो क्षमता ये शक्ति जो है ये हमसे छिन जाए हमसे चली जाए अच्छा अब साहब एक बात आपको और बताएं कभी कभार हम लोग जैसे कहते हैं कि शायद हमारे लिए छोटी बात होती है जैसे हम कभी कभार कहते थक गए तो अब देखिए अब आप दिन भर कुछ काम करते रहेंगे तो ऑब्वियसली थक तो जाएंगे मगर वही कुछ लोग होते हैं कहते हैं आज थोड़ा थक गए कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कब से कह रहे थक गए कब से कह रहे थक गए आपको समझ ही नहीं आ रहा आप हमें और काम बताते जा रहे हैं यहां पर फिर अपने घरेलू वातावरण की बात आपसे बताता हूं हमारी पत्नी अक्सर हमसे कहती है बैठ के बड़ा आराम मिला तो जब वो हमसे कहती है बैठ के बड़ा आराम मिला तो इसका मतलब क्या होता है वो हमको निकालना चाहिए हम निकाल नहीं पाते देखिए नहीं ऐसा नहीं कि हम नहीं निकाल पाते हम जो मतलब निकालते हैं हमारा मतलब ये होता है कि इसका मतलब आप कुछ बहुत बड़ा काम कर रही थी जो कि अब आप बैठी हैं तो थक गई है तो जब आप बहुत बड़ा काम कर रही थी तो हमें यह कहते भाई हम लोग दो ही आदमी रहते हैं हम ये कहते हैं भाई हमारे लिए काम मत क्या करिए वो कहते हैं हमने ये कब कहा कि आपके लिए काम कर रहे थे तो थक गए हमने कहा कि भाई आपने कहा कि बैठे आराम बैठने में बड़ा आराम मिला तो हम ये कह रहे हैं कि इसका मतलब आप थक गई थी तो देखिए मतलब हमने निकाला उन्होंने सीधे एक स्टेटमेंट दिया था हमने उस स्टेटमेंट को एक मतलब दे दिया तो अब यहां पर फिर एक मतलब झगड़े की बात हो गई कि भाई मतलब क्या है स्टेटमेंट क्या है तो यार ये जो स्टेटमेंट अंडरस्टेटमेंट स्टेटमेंट बढ़ावा घटावा ये सब जो होता है ना ये भी एक इसकी वो है कि भैया अब हम मतलब अब देखिए अब वो हमारे सामने बैठकर यह कहती आपके सामने बैठकर तो ये कहना ही बेकार है कि हम थक गए कि आप उसका मतलब ही उल्टा निकाल लेते हैं हमारे पास एक दो बच्चे आते पढ़ने के लिए उनका ये कहना होता है, मुश्किल हैं। वो कहते है, यार दोबारा मत समझाइए हम समझ गए हमने कहा भाई अभी आपने कहा कि मुश्किल लग रहा है तो अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो हम दोबारा समझा दे रहे हैं मगर वो बच्चे घबरा जाते हैं कि यह साल आप फिर एक घंटा और पढ़ाएंगे तो हम देखिए हमने कहा क्या उन्होंने कहा क्या हमने मतलब क्या निकाला उनका मतलब क्या था ये सब अपने आप में एक बड़ी मतलब जैसे कहते हैं देखिए मतलब आ गया तो बातों को समझने में ना ये एक बड़ी चुनौती है अब देखिए एक कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें हमारे जिसे कहते हैं परिवेश से निकल के आती जैसे आप किसी के यहाँ भी खाना खाने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी जो कल्चरल बैकग्राउंड है आपका जो सोशल बैकग्राउंड है वो बड़ा मायने रखता है जैसे आपको बताएं कि हमारे यहाँ पर एक नियम है कि जब आप किसी के यहाँ खाना खाने जाएं तो भाई साहब उसकी प्रशंसा करनी बनती है मतलब जो भी आपने खाया हो देखिए एक तो बात यह है कि भाई जो भोजन है भोजन आहार भाई उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद है और उसका स्वागत है यानी कि भोजन तो कभी खराब हो ही नहीं सकता आहार बुरा कैसे हो सकता है जो चीज आपने खा ली वो बुरी कैसे तो देखिए एक तो ये सामाजिक मगर मैंने देखा कुछ लोग बड़े स्पष्टवादी होते हैं वो बता देते हैं कि भाई साहब ये जो फलाना जो था ना चीज यह हमें जमीन है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है तो यहां पर देखिए उनका स्पष्ट मतलब है कि हमें आप दोबारा चीज़ मत दीजिए हम क्या मतलब समझते हैं हम समझते हैं कि हमने जो इनको ऑफर किया इन्होंने उसका उसका उसकी बेजती कर दी ये एक बात हो जाती है अच्छा फिर कभी कभी आपका कल्चरल तरीका होता है कहने का वो भी एक मायने रखता है जैसे हम आपको बताएं हम कुछ विदेशी लोगों से मिले भैया वहां पर विदेशी लोग बड़े स्पष्टवादी होते हैं विदेशियों से मेरा मतलब वो गोरी चमड़ी वाले लोगों से है मैं ऐसा इराक ईरान वाले विदेशियों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उन लोगों से मेरी मुलाकात नहीं है बहुत कम है तो उनका क्या है कि साहब जो वो लोग हैं वो बड़े स्पष्टवादी हमने किसी एक ऐसे ही एक महिला हमारे घर आई हमने उनको भोजन कराया उन्होंने कहा साहब बड़ा अच्छा भोजन था बड़ा स्वादिष्ट था तो हमने कहा साहब ये मसाले का भोजन आपने खाया दाल रोटी चावल तो हम तो साहब समोसा वगैरह भी बहुत अच्छा बनाते हैं नहीं हम आपसे बता दें कि हम सचमुच में अच्छा बनाते हैं हम सचमुच में समोसा जो है वो हमारा टीम वर्क का काम है हम उस समोसे का मसाला बनाते हैं और हमारी पत्नी जो है उस मसाले को वो उसके क्या बोलते हैं यार उसको लोई में भर के और समोसा का शेप देके बनाती हैं तो बड़ा अच्छा बनता है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है तो साहब हमने उनसे यही कह दिया हमने कहा साहब हमारे हिंदुस्तानी भोजनों में समोसा जो है वो बड़ा मतलब जैम जैम जैसी पोजिशन रखता है और आप अगली बार जब कभी हमारे घर आएंगी तो हम आपको ये समोसा खिलाएंगे वो साहब जाने लगी तो उन्होंने कहा कि अच्छा यह बताइए अब देखिए उस दिन शायद बृहस्पतिवार था या शुक्रवार था उन्होंने कहा यह बताइए सोमवार को हम आ जाए समोसा खाने हम भाई साहब चौंक गए हमारी तो आंखें जो थी वो कौड़ी जैसी हो गई हमने कहा कि भाई हमने कहा था कि अगली बार जब आप आए तब हम आपको समोसा खिलाएंगे अगली बार का निमंत्रण तो हमने दिया ही नहीं आपने निमंत्रण खुद ही ले लिया तो साहब ये बेसिकली कल्चरल तरीका है कि हमारे कल्चर में कह देना कि कि आइएगा इसका मतलब ये थोड़ी होता है आ ही जाइएगा आइएगा हम कहते हैं भाई मिलेंगे फिर आपसे वो बेचारे स्पष्टवादी वो मिलेंगे मतलब कि अच्छा बताइए तो कब मिलेंगे तो साहब ये एक ये भी एक बड़ा फैक्टर है अच्छा फिर जैसे मैंने कहा कि देखिए बहुत बार बहुत सी बातें जो है ना वो अनकही होती हैं यानी उन हमारा वास्तव में कहने का मतलब कुछ और होता है और हम कहते कुछ और हैं तो ये वर्ड प्ले जो है ये वर्ड प्ले ये बेसिकली एम्बिग्युइटी को जन्म देता है इससे क्या होता है कि ये कभी कभार तो हम जानबूझ के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि अगला मतलब शायद समझे या ना समझे कोई और समझ ले इसी को जो जैसे आप समझिए कि वो जैसे हम आजकल तो वो नेटफ्लिक्स वगैरह पर फिल्में देखते हैं ना कोडवर्ड वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बोलते थे कि कोड बना लिया साहब ऐसा तो ये कोड वाली भाषा हो गई ये पूछा अरे भाई कैसे हैं आप तो पता चला गया कि अरे भाई का मतलब जो है भाई यहाँ पर किसी और चीज़ से रिलेट कर रहा है तो साहब ये कहा कुछ समझा कुछ मगर वही बात है कि किसने कहा किससे कहा और कौन समझा यह भी एक सवाल रह जाता है तो साहब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है हम तो ये समझते हैं कि इस पर बातें बहुत देर तक चल सकती हैं और हरेक के पास इस विषय में बहुत उदाहरण भी होंगे बहुत से मज़ेदार कुछ बेमज़ेदार कुछ कष्टदायी और इस तरह एक बातें चलती रहती हैं कि हमने ये कहा था वो ये समझ बैठे तो चलिए साहब तो कोशिश करें कि अगर हम जो कहें वही समझा जाए या जो अगला कहे हम वही समझें मगर उसके लिए आवश्यक ये है कि सभी कोई तो स्पष्टवादी हो जो कहना चाहता है वही कहे ये ना हो कि कहे ईरान की हम समझें तुरान की और उसका मतलब इंग्लैंड की बात से हो यानी गोया के चुनाचे गोए चुनानचे चलिए साहब तो इसके साथ ही आज अपनी बात समाप्त करते हैं और बातें करते रहेंगे क्योंकि बातें करने से ही बातें चलती रहेंगी तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद लप तेरा नाम दिल में तेरी याद आँखों में तेरी तस्वीर बसी ये दिल क्यों हो गया दीवाना क्या कहूँ दीवाने दिल का मैं फसाना क्या कहूँ मुझको अपना होश नहीं बस गोया के चुनान जे हो गोया के चुनान जे गोया के चुनाजे आशिख नाम हाथ जोले थाम दुनिया छोड़े यार यारी ना तोड़े खुशी के दिन होया गु की शाम हो उसी की याद हो उसी का नाम हो सौ की एक बात ये गोया के चुना चे होना चाहिए झूम के आ गोया की चुनान जी हो गोया के चुना गोया जून जी ला ला ला ला ला, ला।